ओम पूर्ण पूर्णमे वशिष्य शकर शंकरचार्यतौ वंदे भगवत ईश्वरों विवेक चुड़ामी दो सौ अठासी सतासी श्लोक पर कुछ विचार हुआ था अध्यास को हटाओ ये प्रकरण ये चल रहा था कि जो शरीर और आत्मा की जो एकता हो रही है इसको अध्यास बोलते हैं शरीर और आत्मा की एकता अज्ञान पूर्वक है अपना पहचान नहीं है अज्ञान के कारण है ये एकता बंधन के कारण है जब तक शरीर और आत्मा में अहम करके एक बुद्धि होती है तब तक संसार है इसको जब ये अध्यास हट जाएगा मैं अलग हूँ शरीर अलग है ऐसे छानबीन कर जाएगा फिर मुक्ति है ये अर्थ होता है तो ये अध्यास हटाने के लिए बहुत बताया आगे बोलते हैं ये शरीर में जो इतनी अहमता और ममता कर रहा है क्या ये देखो तो सही एक अंधविश्वास में शरीर को बहुत कुछ मान बैठे हो अगर विचार दृष्टि से देखो तो इसमें क्या मिलेगा मांस का एक लोथड़ा है यही मिलता है यही कहते हैं माता पित्रोर्मलोद्भूतम मल मांसमयम बपूहू त्यक् चांडा लूरमी माता पिता मल मंसमय वपु त्यक्ता अभ्यास हटाने के लिए शरीर में अमता ममता छोड़ो कैसा क्या है ये माता पितरोर मलोदूतम माता पिता के मल से पैदा हुआ है ये मल माने वो रजो वीर वो जो रजो वीरिय माता पिता का रजो वीरिय मिश्रण होकर के मल है वो वो रज भी मल है वीरिय भी, भी, भी, भी मल है उस मल से उत्पन्न हुआ है ये इतने घृणित पदार्थ है ये माता पितरोर मलोद्भूतम माता और पिता के जो मल है मल माने रज और वीर को यह मल शब्द से बोला उसके द्वारा ये उत्पन्न हुआ ये शरीर कैसा है मल मांस मयम बपुक मल और मांस भरा हुआ है इसमें मांस पाया जाता है और मल चट्टी पिशाब आदि पाए जाते हैं ऐसा शरीर है ये ऐसा शरीर है इसमें आत्मबुद्धि त्याग दो त्यक्वा चांडाल चांडाल अव जैसे चांडाल अस्पृश्य माना जाता है आप दूर से ही उसको छोड़ देते हैं छूते नहीं स्पर्श नहीं करते हैं स्पर्श तो करने पर नहाने का विधान है इसी प्रकार ये भी चांडाल के समान इतना अपवित्र है माता ये बना भी मल से बना है और ये मल और मांस से भरा हुआ है वर्तमान में भी यही है इसमें बना भी है मल से माता पिता के मल से ये तैयार हुआ है माने रजो मल है उसे बना है और वर्तमान में भी ये मलयुक्त है मल मांस मयम्बकू का मल और मांस के धेर ये जो शरीर है त्याग तो आ इस शरीर को त्याग कर किस प्रकार त्यागना चांडाल व जैसे चंडाल को त्याग देते हैं दूर से ही क्यों छोने पर स्नान करना पड़ेगा इसी प्रकार इसको भी दूर रखे अपने से दूर रखे ब्रह्मी भूय कृति भवा जब आप इस शरीर को दूर कर सकोगे तो आप ब्रह्म हो जाओगे ब्रह्मी भूया ब्रह्म होकर के सच्चिदानगर ब्रह्म हो जाओगे ये शरीर को त्याग तो विचार से त्यागने पर ब्रह्म होकर के कृतकृत्य हो जाओ तुम उसके बाद करना शेष नहीं रहेगा शरीर से अपने को हटा लो विचार से कोई ब्रह्म भाव होना है तब कृतकृत्य हो जाओ अब करना शेष नहीं रहा ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ ऐसा कहा कहते महाराज ये कैसे करें हटाए तो कैसे हटाए आत्मा चलो शरीर से हटाएंगे तभी जीवत तो रहेगा जीवत को तो परमात्मा में कैसे मिलाएंगे ये कैसे करेंगे तो कहते हैं गता कासा परात्मनी गता का गता गता का गता मुने मुने घटाकाशम महाकाशे व जैसे घटाकाश का विलय कर देते हैं किसमें महाकाश में वो महा तो विलय कैसे घट को तोड़ देते हैं घट को तोड़ने पर घटाकाश महाकाश रूप में होता है जो भेदक था वहाँ घट शरीर को तोड़ना तो यहाँ भी शरीर को विचार से तोड़ना होगा घटाकाशम महाकाशे इव जैसे घटाकाश को महाकाश में मिलाना पड़ता है, है न तो उपाधि को हटाने पर मिल जाता है एक होता है वो जब तक घट है तब तक घटाकाश महाकाश में मिला नहीं पाएंगे आप तो घट रूपी उपाधि को तोड़े या विचार से देखें विलापन हो जाता है वहां तो महाकाशी है ऐसी बुद्धि होती है ठीक इसी प्रकार आत्मानम परमात्मने नहीं बिलाते इस आत्मा को परमात्मा में विलय करके जैसे घटाकाश का विलय कहां करते हैं महाकाश में वैसे इस आत्मा का विलय कहां परमात्मा मैं ब्रह्म हूं ये भाव में जाना आत्मान परमात्मी बिलात्य इस आत्मा को परमात्मा में विलय करना मैंने मैं जीव हूं दुखी हूँ सुखी हूं ऐसा नहीं समझ रहा मैं सच्चिदानंद गण ब्रह्म हूं इस भाव में जाना विलय हो गया इसका ऐसा विलय कर देना विलय करके अखंड भावे न तूषणी एक भाव से तूष्णि हो जाना मैं परमात्मा से भिन्न हूँ ये बुद्धि नहीं करना अखंड भाव से एक ही भाव से तूष्णि बब सदा मुने हे मुने हे मननशील व्यक्ति को मुनि बोलते हैं जो मननशील होगा मैंने वेदांत विचार में लगा होगा उसके लिए उपदेश दिया जा रहा है ये मुने तुष्णिम सदा भव सदा तुष्णिम भवत सदा मौन हो जाओ उसके बाद चुप हो जाओ इस आत्मा को परमात्मा में विलय करो उसके बाद चुप हो जाओ तुम्हारा काम कुछ नहीं रहेगा तब जब तक ये विलय नहीं कर पाओगे तब तक साधन करते रहो ये कहा आगे स्व प्रकाशमधिषानम स्वयं सदात्मना ब्रह्मा अिंडाण त्यजता बलभांडत स्व प्रकाशम अठान स्वयं सदात्मना ब्रिपिडा त्यजता स्व प्रकाशम अठान सदात्मना स्वयं स्वयं प्रकाश जो अधिष्ठान है सबका अधिष्ठान जगत कल्पित है उसके अधिष्ठान तत्व जो परमात्मा है वो स्वयं प्रकाश है सदात्मना स्वयं तुम्हें भी सदरूप से होना चाहिए जीव रूप से रहते रहते कभी सुखी नहीं होंगे सदरूप से हो जाओ मैं सच्चिदानंद आत्माओं हूं ये भावना बनाओ सदात्मना स्वयं भूय स्वयं सदरूप से होकर के हाँ। सद परमात्मा रूप से होकर माने भावना वो बना करके स्व प्रकाश अधिष्ठान रूप होकर ब्रह्मांडम अभी दो चीज एक पिंडाण्ड बोलते इसको पिंडाण्ड है और एक ब्रह्माण्ड बाहर जगत जितने भी हैं दोनों को त्यजदाम मल ये दोनों को त्याग दो विचार से त्याग ना जैसे मल के भांडवा ने टट्टी का पात्र होता है जिसमें टट्टी की जाती है उसको फेंक देता है उसी प्रकार मलभांडवत त्यजदाम ये शरीर और ब्रह्मांड में आस्था छोड़ दो शरीर में जड़ दिलाने से काम नहीं चलेगा विचार से इसमें आस्था छोड़ दो जज जदाम जिसमें टट्टी की जाती है वो पात्र को जैसे बाहर कर देते हैं त्याग देते हैं दूर कर देते हैं उसी प्रकार शरीर को और ये ब्रह्मांड को दोनों को दूर करो अपने से मैं शरीर नहीं हूं मेरा शरीर नहीं है ऐसे भाव में जाओ ये दोनों को त्यागो मैंने बाहर की आसक्ति शरीर की आसक्ति दोनों को छोड़ो ये कहा चिदात्मने सदानंदे देहारूढ़ा महम केवलो निवेशिंगत्सृज्यत्मन सनंदे देंूढ़ाहिंगत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्सृज्य देहारू अहम धीयम देह में आरूढ़ होने वाली जो अहम बुद्धि है मैं ही बुद्धि ये जो देह में आरूढ़ है देह में सवार है बुद्धि अहम बुद्धि देहारू अहम धीयम जो देह में आरूढ़ है कौन अहम बुद्धि अहम धीयम मैंने अहम बुद्धिम अहम बुद्धि को चिदात्मनी सदानंदे निवेश इस अहम बुद्धि जहाँ अभी हो रही है इस बुद्धि को वहाँ निवेश करो मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ ऐसा भावना बना दो अभी जैसे मैं मनुष्य हूं ये भाव देह में आरूढ़ अहम बुद्धि अभी मैं मनुष्य हूं बोलते समय में अहम बुद्धि शरीर में है किंतु इस अहम बुद्धि को यहां से हटा करके वहां जोड़ो कहा चिदात्मनी सदानंदे निवेश चिदात्मा जो सदा आनंद स्वरूप चिदात्मा है सुख स्वरूप चिदात्मा चेतनात्मा उसमें इसको निवेश कर देना इस बुद्धि को माने देह में अहम बुद्धि हो रही है अहम बुद्धि को वहां पहुंचाओ माने मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं यह बुद्धि बनाओ इस देह बुद्धि को हटाने के लिए वहां बुद्धि बनानी पड़ेगी तो देहारूढ़ अहम धीयम जो देह में आरूढ़ अहम बुद्धि उसको चिदात्मनी सदानंदे निवेश चिदात्मा जो चेतन आत्मा जो सदा आनंद सुखरूप है उसमें निवेश करके माने मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं ये बुद्धि बनाओ तो शरीर बुद्धि हट जाएगी उस काल में इसको इस बुद्धि को वहां निवेश करना माने ब्रह्माकार वृत्ति में रहना अहम ब्रह्मास्म इस भाव में रहना यही है करके तो थूल शरीर से तो आपकी ममता छूट जाएगी तब लिंगम उत्सृज और सूक्ष्म शरीर रह जाएगा उसमें भी अहम बुद्धि त्याग दो केवल ओ भव सर्वदा अकेला हो जाओ हमेशा फूल शरीर में सूक्ष्म शरीर में कहीं भी अहम बुद्धि करने वाला नहीं होना केवल ओ भव सर्वदा अकेला होना हमेशा अपने आप में रहो तो तुम्हें शांति के माहौल होगा ऐसा कहा यथा। यथा। ह भविष्य देखो ये जगत का आवास जिसमें है जगत जहाँ स्फूरित हो रहा है आत्मा में है जगत स्फूरित हो रहा है यत्र माने जहाँ ये, ये सगदाभाष है ये जगत का आभास वास्तव में जगत नहीं जगदा भास है जैसे रज्जु में सर्प नहीं होता सर्पाभास होता है क्या होता है वास्तव में सर्प नहीं होता वहाँ वैसे जहां पर ये जगत का माने जगत का अधिष्ठान में तो जगत का आवास होगा ना जगत का अधिष्ठान क्या है परमात्मा यत्र माने जिसमें ये सगदा इस जगत का आवास बना हुआ है जहाँ उस स्थान पर पहुंचो जगत के अधिष्ठान में पहुंचो ये कहते हैं यहाँ कैमिन आत्मा ने जिस आत्मा में आत्मा में जगत का अधिष्ठान आत्मा ही होता है ब्रम्ह होता है, आवास है। ये जगत का आवास है ये जगत का आवास है दर्पणान्त पुरम में था कैसा आवास है कहते हैं जैसे शीशे के भीतर नगर दिखाई देता है वो नगर होता है कि नगर का आवास होता है वो नगर नहीं होता प्रतिबिंब है नगर का आभास होता है दर्पणानता पुरम में था दर्पण के भीतर शीशे के भीतर जैसे नगर दिखाई पड़ता है वो नगर नहीं होता नगर आभास होता है पानी गिर रहा है वहां दिखता है नल नल खुला है पानी गिर रहा है शीशा में दिखता है किंतु कोई व्यक्ति प्यासी हो प्यासा हो वहां पीने के नहीं जाएगा क्यों उसको पता है वो पानी नहीं है पानी जैसा लगता है जितना भी प्यासा हो दर्पण में दिखा हुआ पानी को पीने को जाएगा नहीं तो जलावास है वो जलावास है तो जैसे दर्पण में नगर का आवास होता है उसी प्रकार जहां पर क्योंकि आवास के लिए एक अधिष्ठान चाहिए जैसे दर्पण होने पर वहां आवास होता है नगर का वहां दर्पण हो तो जाएगा अधिष्ठान इसी प्रकार जहां ये जगत का आवास है जगत भाषरा है जहां कहा ब्रह्म में तद ब्रह्माह यितिज्ञा तो वही ब्रह्म मैं हूं ऐसा समझना जहां ये जगत का आवास बना हुआ माना जगत की कल्पना हो रही जहां कल्पना के लिए अधिष्ठान सत्य चाहिए जगत कल्पना वहीं होती है आत्मा में ब्रह्म में तद ब्रह्माहति ज्ञातवा वही ब्रह्ममय हूं ऐसा जानकर के जहां ये जगत कल्पित जगत स्फूरित हो रहा है वो ब्रह्ममय है। माने जगत का अधिष्ठान ब्रह्ममय हूं तद ब्रह्माहम ये ज्ञातवा कृतकृत्य भविष्य से ऐसा जान करके क्या हो जाओगे तुम कृतकृत्य हो जाओगे भविष्य दृढ़ लकार का प्रकृति किया है तुम कृतिकृत्य हो जाओगे माने करना कुछ रहेगा नहीं तब तो तुम्हें मैं सचिदान ब्रह्म हूं ऐसे बुद्धि में जाओगे तो फिर कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहेगा कृत कृत्यो भविष्यशी तुम कृतकृत्य हो जाओगे ऐसा कहा यद सत्यभूत निज रूप आद्यम चित्वयानंदम रूपम क्रियम पदे मेद्या बपुरुत्सृजई तत्लूसमन यभूत निप्मा जिद्द्रिय तेत्य मिथ्या बपुरुत्सृजई तत्लो सूपातमात्म यत सत्यभूतम निज रूपम आद्यम जो सत्य हो और अपना निज स्वरूप हो उसमें रहना होगा तुम्हें जो सत्य हो और निज रूप हो अपना स्वरूप हो और आद्यम आदौ आद्यम सबसे पहले हुआ हो जगत बनने से पहले रहा हो जो तत्व ब्रह्मा आत्मा तत्व तो जगत बनने से पहले है अधिष्ठान कल्पित पदार्थ के दर्शन से पहले ही मौजूद होता है ऐसा जो सत्य हो और अपना स्वरूप हो और आदौ भवम आद्यम सबसे पहले हो जगत बनने से पहले से जिसकी अस्थिता हो कैसा है वो तो कहते चित्त चेतन अद्वयम अकेला आनंद रूपम मन सुख रूपम अभिक्रियम क्रियारहित ऐसा जो तत्व है तद एत्य उसको प्राप्त करके उस तत्व को प्राप्त करना जगत के अधिष्ठान जो तत्व होता है ऐसा होता है सत्य होता है वो त्रिकाला बाधित है वो कभी भी उसका अभाव नहीं होता वो तो आत्मतत्व और अपना स्वरूप होता है वो और आद्य सबसे पहले होता है वो और चेतन है अद्वय अकेला एक है और आनंद रूपम मैंने और अक्रियम क्रिया रहितम ऐसा तद य उस तत्व को प्राप्त करके जितने साधना करनी है साधना यही है आत्मभाव में पहुंचना यही साधना है ये प्राप्त करके उसको प्राप्त करके इस शरीर को हटाना ये शरीर को हटाना अपने से कैसा हटाना तो कहते हैं मिथ्या बपुर उत्सृजा कहते हैं उत्सृजा ये मिथ्या बपुर उत्सृजा ये जो झूठा शरीर है इसको त्यागो अपने आप में पहुंच करके इसको त्यागो। मैं नहीं हूं ये इस बुद्धि में जाना त्यागना है मिथ्या बपू ये तत्सृज इसको त्याग दो इस शरीर को त्याग दो त्यागना माने मारना नहीं विचार से त्यागना मैं शरीर नहीं हूं ये बाब में जाना त्याग दो कहते कैसे कहते ये शरीर जैसा ऐसा है जैसे एक नाचने वाला व्यक्ति जब रंगमंच में आता है तो पोशाक पहन करके आता है तो ये जो शरीर है ना आत्मा का पोशाक है जो नाचने वाले के पोशाक के समान है पोशाक से वो नाचने वाला व्यक्ति अलग होता है वो पोशाक पहन करके आता है रंगमंच पर वैसे यहां भी सैलूष अवध सहलूष कहते हैं नट को नाचने वाले को नाचने वाला व्यक्ति को सहलूष बोलते हैं सैलानी बोलते हैं सहलूष उसके समान देशम उपातम आत्मा आत्मा ने इस देश को ग्रहण किया था बेस है शरीर एक बेस है कपड़ा पहनना जैसा है आ, तो इसको आत्मा में बैठ को और इसको त्याग दो विचार से त्यागो, मैं शरीर नहीं हूं ये भाव में जाओ कि नाचने वाले के कपड़े पहनने के समान है शरीर, आत्मा से कपड़ा कपड़ा है समझो इसको तो कपड़ा से कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति अलग होता है कपड़ा से कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति अलग होता है तो ये शरीर कपड़े के स्थान में है तो इससे इसको पहनने वाला जो तत्व है उसमें बैठो आत्मा में बैठो हर इसको त्यागो त्याग दो माने विवेक त्यागो कि शरीर मैं नहीं हूं ये बात में जाना है ये कहा आगे अहम पदार्थ का निरूपण करते हैं या अहम अहम होता है अहम माने आत्मा आत्म पदार्थ का निरूपण करना है तो किस तरह से करते हैं ये तो अहम अहंकार को बोलते हैं अहंकार से लेकर के शरीरादि तक जो अहम है उस अहम को यहां से हटाना और आत्मा में अहम करना वो निरूपण करते हैं आगे सर्वात्मृश्य नैवाहम क्षणिकदर्शना जाना्यहम सर्विति प्रती कुतो कुल हमे क्षण सर्वात्म्यद मृष्व नैबाह क्षणकदर्शना जाना्य हम सर्वी प्रतीति कमा क्षणक सिद्धे सर्वात्मना सर्व प्रकारेण हर प्रकार से देखा ये जो दृश्य है जो जो हमसे देखा जाता है वो दृश्य होता है शरीर भी दृश्य है देखा जाता है शरीर का अनुभव हम करते हैं देखा जाता है इंद्रिया भी दृश्य है मन भी दृश्य है बुद्धि भी दृश्य है ये सब दृश्य में आते हैं जितने भी दृश्य वर्ग हैं सर्वात्मना मृषा एवं हर प्रकार से झूठाई सिद्ध होता है किसी भी तरह से आप विचार से चले ये झूठा सिद्ध होता है दृश्य वर्ग झूठा सिद्ध होता है मृझा माने झूठा में शरीर हो इंद्रिया हो मन हो प्राण हो बुद्धि हो बाह विषय हो ये दृश्य है सारे माने हम देखते हैं इनको हम दृष्टा होते हैं और ये सारे दृश्य होते हैं सर्वात्मा न माने सर्व प्रकार हर प्रकार से किसी भी प्रकार से ये सत्य सिद्ध नहीं हो सकते मृषाएव दृश्य इदम दृश्यमृषाएव ये जो दृश्य वर्ग जितने भी हैं माने दृष्टा के अनुभूति में जो आते हैं जो जिसका अनुभव किया जाता है वो दृश्य होता है सारे दृश्य वर्ग मृषाएव ये ब्रषाई झूठा ही हो सकता झूठाई हो और नैवा, अहम अर्थ यह अहम का विषय ये नहीं होता दृश्य वर्ग नहीं होता अहम का विषय अहम का विषय आत्मा होता है अहम का विषय माने शरीर में अहम हो रहा है ना ये तो झूठा है झूठा में क्या अहम बोलोगे आत्मा कैसे होगा ये नैब अहम अर्थ ये अहम का विषय नहीं हो सकता कौन ये दृश्य वर्ग क्यों नहीं हो सकता क्षणिकत्व दर्शन के त्रिकाला स्थायी नहीं है त्रिकाला बाध्य नहीं है अबाध्य पदार्थ हैं क्षणिकत्व ये क्षणिक दिखे गए पानी के बुलबुला जैसा शरीर आया थोड़ी दिन दिखा फिर लोप हो जाता है शरीर हमेशा रहता नहीं है। कोई भी पदार्थ आते हैं हमारे पास हमेशा रहते नहीं नष्ट हो जाते हैं इनमें क्षणिकता है और जो अहम पद का अर्थ होता है वो क्षणिक्रता स्थायी होता है इसलिए दृश्य वर्ग अहम नहीं हो सकता ये क्षणिक देखा गया क्षणिकत्व तो देखा गया ये क्षणिक है पदार्थ जितने भी जाते हैं क्षणिक पाए जाते हैं इसलिए यह अहम का अर्थ नहीं हो सकता हम सोच सकते हैं जैसे होते हैं ना हाँ। तो डॉक्टर उसी उसी में पहुंचना है तो ये शरीर आदि अहम का अर्थ नहीं हो सकता अहम का विषय नहीं हो सकता क्यों अहम स्थाई है और ये अस्थाई है सब क्षणिक है सारे के सारे क्षणिक हाँ। माने दिखता है फिर नष्ट हो जाता है हर पदार्थ का स्वरूप ऐसा है शरीर आदि सब ऐसे है आज यहां बैठने वाले साठ सत्तर साल पहले ये शरीर कोई भी नहीं था अभी दिखाई दे रहा है कुछ दिन के बाद फिर ये नहीं दिखाई देंगे अदृष्ट दृष्ट नष्ट तीन स्वभाव होता है इनका पहले अदृष्ट अवस्था में रहता है पहले भी नहीं देखा था इसको ये इस शरीर को पहले नहीं देखा पैदा होने से पहले अदृष्ट अवस्था में था किस अवस्था अदृष्ट था फायदा हुआ तो दृष्ट हो गया अदृष्ट दृष्ट अभी दृष्ट अवस्था में है दिखाई पड़ता है और आगे नष्ट होगा पूरे पदार्थ जितने भी हैं सबका स्वभाव ऐसा ही है केवल शरीर नहीं वृक्ष ले लो जमीन जायजा जो भी लो मकान लो पहले ये मकान बनने से पहले यह मकान नहीं दिखता था किस रूप में था अदृष्ट रूप में था अभी दृष्ट रूप में यह मकान है अब कुछ सालों के बाद में फिर नष्ट रूप में दिखाई देगा किस रूप में डूटेगा नष्ट रूप में दिखाई देगा तो अदृष्ट दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है सारे संसार के पदार्थ पहले अवस्था में रहता है दिखाई नहीं पड़ता बीच में थोड़ी दिन के लिए दृष्ट हो जाता है फिर कालांतर में नष्ट रूप में जाता है किस रूप में नष्ट नाश हो जाता है विनाश हो जाता है तो अदृष्ट दृष्ट नष्ट स्वभाव यह संसार का स्वरूप है शरीर भी ऐसा ही है जब पैदा होने से पहले अदृष्ट रूप में था ये दिखाई नहीं देता था अन्य व्यक्ति दिखे ये व्यक्ति नहीं दिखता था जिसको अभी पैदा होना पैदा होने के बाद में हाँ एक व्यक्ति हाई करके देखने लग गया अब कुछ दिन दिखेगा उसके बाद फिर वो नष्ट में जाना है इसलिए पानी के बुलबुला का दृष्टान्त देते हैं इसको पानी में बुलबुला निकला फिर पानी में समाया ऐसा तो ये सारे के सारे पदार्थ दृश्य होते हैं दृश्य पदार्थ जितने भी हैं सर्वात्म हर प्रकार से आप विचार करके देखो किसी भी दृष्टि से देखो ये मिथ्या ही सिद्ध होते हैं झूठा ही सिद्ध होते हैं सत्य सिद्ध नहीं होते और अहम का अर्थ सत्य होता है तो इसलिए ये दृश्य में अहम जो हो रहा है गलत हो रहा है ये बोलना चाहते हैं। शरीर आदि में जो अहम होना गलत हो रहा है उसको हटाओ सर्वात्मना मना मिदम ऋषि हर प्रकार से सर्वात्म सर्वेण प्रकार सर्... सर्व प्रकार सर्वात्मा हर प्रकार से देखा इदम दृश्यम मृषा ये जो दृश्य है माने दृश्य माने हम जिसको अनुभव में लाते हैं तो हमारा दृश्य होता है वो जिसका हम अनुभव करते हैं ये मकान हमारा अनुभव का विषय बनता ये है ये दृश्य है ये शरीर भी हमारा अनुभव का विषय हमारा अनुभव बताता है शरीर तो ये दृश्य है मन दृश्य है इंद्रिया दृश्य है प्राण दृश्य है बुद्धि दृश्य है सब दृश्य तो हर प्रकार से दृश्य जितने भी हैं मृषा ये झूठा सिद्ध होंगे अगर आप गहराई से विचार में जाएंगे तो ये झूठा सिद्ध हो तो नहीं बा हम अर्थ क्षणिक तो हाँ। अहम का विषय ये हो नहीं सकते दृश्य वर्ग जो है अहम का विषय नहीं हो सकता क्यों इसमें क्षणिकता दिखाई नहीं किसमें दृश्य वर्ग और अहम का अर्थ स्थायी होता है कभी भी उसका अभाव नहीं होता त्रिकालाबादी तुम सत्य तीनों काल में अहम का अभाव नहीं होता जागृत में चले स्वप्न में चले सुषुप्ति में चले अहम अहम अहम धारा जागृत में जो अहम हो रहा है स्वप्न में भी अहम होता है और सुषुप्ति में भी अहम होता है, अ, अहम है। तीनों अवस्थाओं में अ, अहम अनुर है। मैं मैं मैं होता है वहाँ मई जगह हुआ अभी मैं सोया था कहा मैं सोया था और मई पहुंचा वहाँ स्वप्न अवस्था में और मैं ऐसा घोर निद्रा में पड़ा ऐसा बोलता है तो मैं पड़ा तो वो मैं तीनों में जाता है किंतु ये जो तो दृश्य वर्ग है ये शरीर है जिसमें अभी बहुत अभिमान हो रहा अहम हो रहा है ये स्वप्न तक भी नहीं जाता स्वप्न में इसका वे होता है ये नहीं जाता स्वप्न में स्वप्न का शरीर अलग ही होता है ये नहीं होता और स्वप्न वाला शरीर का यहाँ वे विचार होता है यहां नहीं है वो शरीर रात्रि में जिसमें बैठकर थे नाच रहे थे फाद रहे थे वो शरीर नहीं है अभी चाहे बकरी बने हो घास खा रहे हो वो शरीर कहा अभी अभी तो मनुष्य अभाव में है ना स्वप्न वाला शरीर अलग है ये शरीर अलग है जब वहां जाते हैं तो खो जाता है सब ये दृश्य पूरा खो जाता है स्वप्न का दृश्य अलग है ये नहीं है और स्वप्न से इधर आते हैं तो वो खो जाता है अलग दृश्य हो जाते हैं यहां ये यह स्थिति है किंतु हमारे अभाव वहां भी नहीं यहां भी नहीं वहां भी हम होते हैं यहां भी हम होते हैं अहम होता है मैंने स्वप्न देखा मैं जागृत का अनुभव करता हूं मैं तो यहां भी हो वहां भी हो तो ये विचार करने से ही होगा जितने भी दृश्य वर्ग है झूठा ही सिद्ध होते हैं नैबा हमारा क्षणिका प्रदर्शनार्थ तो यह अहम का विषय नहीं हो सकता दृश्य वर्ग क्यों इसमें क्षणिकता दिखाई देती है क्षणिकता जिसमें अभी आप बहुत कुछ समझते हैं दो घंटे के बाद में गाय बोना है प्रलय होगा इसका तो स्वप्न में जाते समय जागृत जगत नहीं होता प्रलय है उसका वो अलग ही जगत है वो जागृत वाला कुछ भी नहीं वहां ऐसी स्थिति है तो तो तो क्षणिक मन तो काम करता है स्वप्न अवस्था में सुषुप्ति में मन भी काम नहीं करता स्वप्नों में तो मन काम करता है मन में संस्कार है जागृत का संस्कार चाहे आज का हो चाहे महीना का बरसों का या पूर्वजन्मो का हो कोई संस्कार वहां दिखाई पड़ते हैं तो संस्कार के कारण से विषय जैसे लगते हैं विषय होते नहीं ना प्रादिवासिक सत्ता वाला है वो तो वेदांतवादी का व्यवहार हम के ऊपर आरोप करके सब व्यवहार सब यही है आम माने ये आम अन्यत्र जब आ, लगाएंगे तब तो व्यवहार हो पाता है माने शुद्ध अहम नहीं हो रहा है गलत जगह में अहम करके व्यवहार होता है तो अभी दोनों का सवाल है हम कैसा करें जैसा अभी वेदांत चिंतन का जो होता है हो हमके ऊपर आरोप करके हम जो व्यवहार कर रहे हैं तो इसको झूठा तो समझो शुद्ध द्वैत भाव का जो हम लोग जो साधना कर रहे हैं हमने अपना इष्टो को जो जब अम के ऊपर हम आरम्भ नहीं कर पा रहे तो हम तो द्वैत भाव में हमारा इष्टो को समर्थन कर रहे हैं तो ये दोनों का समन्वय हम नहीं, नहीं करें करें। पहले इष्टभाव से जब करते हैं हम द्वैत भाव में वो पहली बात है पूर्वकालिक बात है ये उपासना हमारी चल रही है उपासना ये जो बात बता रहे हैं वहां से आगे जाने के लिए ये जो ये बात है कि उपासना वाले नहीं ज्ञान वाला है ये उपासना पूर्व पूर्वावस्था है और ज्ञान उत्तर अवस्था है होना चाहिए हमारे जीवन में पहले कर्म होना चाहिए हमारे अंतकरण में ना तीन दोष है मल विक्षेप आवरण तीनों दोष है यहाँ अज्ञान तीन रूप में काम कर रहा है मल रूप में आवरण रूप में विक्षेप रूप में तो शुभ कर्म के द्वारा मल को नाश करना होगा अंतगर्द के पाप नाश करना होगा मल बने पाप अंतक में जो पाप है उसको नाश करना होगा शुभ कर्म के द्वारा मल नाश होगा उसके बाद में उपासना के द्वारा मन को एकाग्र करना होगा मन चलायमान है रुकता नहीं कभी घटाकार कभी तो में क्या मथाकार चिंतन नहीं कर पाएंगे नहीं। नहीं। वो उपासना के बाद में जान है चिंतन बाद में होना है तो अभी उपासना में आप लग जाएंगे तो उसका किसके उसका परिणाम क्या है मन को एकाग्र करना है क्या करना है मन एकाग्र करना उपासना का फल है और सकाम भाव से करेगा तो तब तक लोकी प्राप्ति भी है उपासना का फल निष्काम भाव से करेगा मन शुद्ध होगा एकाग्र होगा लेकिन ज्ञान निष्ठ तो भक्ति जो जिसको बताते हैं उसमें शुद्ध ज्ञान उसके बाद होगा ना उपासना से जब मन एकाग्र हो गया आपको मन एकाग्र हो गया तो उसके हाल में तप्तमसी तो आदि महावाग के सुनेगा बीज तो चाहिए उसके लिए उसको ज्ञान हो जाएगा उससे ज्ञान हो जाएगा उसको उपासना से अगर मन एकाग्र हो उसको ज्यादा वेदांत विचार की जरूरत नहीं है महावाग के पर्याप्त तो होता है जैसे राम रामकृष्ण परमहेश्वर जी के जीवन में वो जीवन पर उपासना करते रहे काली के सेवक काली की उपासना करते रहे कृतोपासक कहलाते हैं ऐसे तो उनको महावाद के तो जरूरत पड़ा क्यों तोतापुरी जी गए मैंने परंपरागत जो संन्यास है संन्यास का कुछ उन्होंने दिया देने के बाद में तो महावाद के सुनाया उनको तो उतने से उनका काम हो गया उनको ना हिसाब से परिषद पढ़ना पड़ा ना कठोर परिषद ना कोई पढ़ना नहीं पड़ा तो कृतोपासक थे तो उपासना जीवन में होना जरूरी है उसके बिना काम नहीं चलेगा हम क्या करते हैं हमने न तो कर्म किया है न उपासना की एकाएक ज्ञान में बैठते हैं समझ में आता ही नहीं है चक्कर तो यही है, है तो उपासना तो तो उनका भी ऐसा है न पहले जन्म में वो ये ज्ञादी अनुष्ठान करते रहते थे उपासना करते रहते थे करते करते में वो थोड़ी सी गलती हो गई है घरिणी के बच्चे में आसक्ति हो गई सदाकार अवस्था में शरीर छूटा तो तीन जन्म लेना पड़ा वो दंड भोगना पड़ा हरिण का जन्म चंदु बाद में तो मुक्त हो जाते हैं वो घुसना किया हुआ किया हुआ कहीं जाता नहीं है अच्छा हम लोग का जैसा स्थिति है उपासना भी, भी, भी चलना पड़ेगा भी पड़े। और इसको भी थोड़ा चिंतन भी चलाना पड़ेगा दोनों ही करना तो पड़ेगा कर। इसमें यही है तीन तरह की दृष्टि आपकी बननी है हम शरीर भाव में हैं तो वो बड़े हो जाते हैं हम छोटे हो जाते हैं वो स्वामी है हम सेवक हैं अगर शरीर बुद्धि में हम आए तो उस काल में उस काल में हम ब्रह्माज में नहीं बनना है तो उसका तो स्वामी शिव भाव रहेगा शिव सेवक भगवान, और शरीर से अलग तो है किंतु परमात्मा बुद्धि नहीं है जीव बुद्धि है जैसे एक कर्म करने वाले व्यक्ति की जो बुद्धि होगी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं ना परलोक संबंधी यज्ञ करने वाले जो लोग हैं यहां इस लोग में फल तो मिलेगा नहीं शरीर में फल भोगना नहीं मिलेगा उनको ये पता है ये शरीर स्वर्ग जाएगा नहीं तब भी कर्म करते हैं तो क्या मानते हैं कि शरीर से हम अलग हैं इतनी बुद्धि उनकी होती है कर्मकांडियों की किंतु वो विशिष्ट बुद्धि होती है उस काल में मान जीवत्व तो बुद्धि होती है क्या बुद्धि परलोक संबंधी कर्म दान पुण्य करने वाले व्यक्ति के मन में अपने को शरीर से अलग सत्ता तो मानता है वो किंतु शुद्ध ब्रह्म भाव नहीं मानता एक जीव बुद्धि होती है उसकी मैं एक जीव हूं अब यह शरीर में बैठ करके कर्म कर रहा हूं आगे देव शरीर में बैठ करके स्वर्ग का भोग होगा कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट बुद्धि होती है उस काल में जीवत्व होता है वह तो उस काल में वो भगवान के अंश माना जाएगा भगवान अलग है वो अंश ही है और ये अकांश ऐसा माना जाता है उस काल में अच्छा और तत्व दृष्टि वास्तविक दृष्टि में चलते हैं जब वेदांत के हिसाब से तो वो परमात्मा और जीव में कोई अंतर होता ही नहीं घटाकाश और महाकास का कुछ अंतर था कब तक अंतर था जब तक गढ़ था गढ़ को तोड़ दिया तो अंतर नहीं एक ही हो तो ये जाके मिला ये भी नहीं कह सकते हैं एक एक होता है ना कि जैसे पानी में पानी डाल दो मिलाना ये भी नहीं होता वास्तविक तो घटाकाश घट फूटने पर महाकाश में दौड़ करके जाकर के मिलता ऐसा होता है या कुछ नहीं होता वो वही था वही रूप प्राप्त हो ऐसा तीन दृष्टि से हम चलते हैं कभी व्यवहार दृष्टि में, हैं, में हैं, है कभी परमार्थ दृष्टि में है ऐसे चलता है ऐसे तो कहा सर्वात्मना दृश्य मिदमृषम माने मन में ये दृढ़ बनाना चाहिए कि हर प्रकार से जितने भी दृश्य है जो हम देखते हैं देखना माने अनुभव करते हैं या केवल आग का विषय नहीं किसी भी इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव होता हमें तो जो भी हमारे अनुभूति में आती है जो पदार्थ वो सबके सब झूठा सब ही है अच्छा। क्यों नहीं अहम अर्थ है यह अहम का विषय नहीं होता यह दृश्य क्यों क्षणिकत्व दर्शनात इनमें क्षणिकता दिखाई पड़ती है किसमें दृश्य में और दृष्टा स्थाई होता है इसलिए वे कभी इसमें अहम अमर्थ ही हो नहीं सकता दृश्य कहते जाना मैं अहम इति सर्व सर्व प्रतीति ये जो प्रतीति एक होती है कि अहम सर्वम जाना मैं सबको जानता हूँ ऐसी प्रती होती है मैं इसको भी जानता हूँ इसको भी जानता हूँ इसको भी सबको जानता हूँ ये जो प्रतीति है कुतो हमारे क्षणिक से सिद्धे जो प्रतीति है मैं सबको जानता हूं कहने के लिए अतीत विषय भविष्यत विषय वर्तमान विषय सबको जानने के लिए स्थाई व्यक्ति होगा तब सबको जान पाएगा या क्षणिक व्यक्ति जान पाएगा सबको स्थाई व्यक्ति चाहिए कोई स्थाई व्यक्ति होगा सबको जानने के समय चाहिए ना उसके पास जाना अहम सर्वम इति प्रती मैं सबको जानता हूं ऐसे जो प्रतीति माने ज्ञान होता है तो अहम आदे जो अहंकार आदि जो है अहंकार से लेकर के नीचे शरीर आदि बाह्य विषयों में क्षणिक पदार्थों में वो कैसे सिद्ध होगा वो जाना अहम ये कैसे सिद्ध होगा इनमें क्यों वो तो क्षणिकानामी इनमें हो नहीं सकता तो अहम जाना कहने वाला आत्म तत्व तो होता है ये क्षणिक पदार्थों में सर्वम अहम जाना मी ऐसी प्रतीति संभव नहीं है इसलिए वो अहम अलग है उसको अपने जगह में रहने दो इनमें मत मिलाओ ये कह रहे आगे तो कहते महाराज धीरे अहम पदार्थ क्या हुआ कहते हैं अहम पदार्थस्त माधि साक्षी नित्य सुसुप्ता भाव दर्शना यजो नित्य श्रुति स्वयं अहम् क्षी निषं अहम् निवय जो अहम् अहम का जो अर्थ होगा वेदांत में वो क्या है अहमादिशाक्षी जो अहंकार से लेकर नीचे जितने भी हैं अहंकार है शरीर है इंद्रिय है मन है बुद्धि है बाह्य पदार्थ है सबका साक्षी सबको जानने वाला वो होता है अहंकार अहम पदार्थ ये होता है वेदांत का अहम पदार्थ स्थ अहम पद का जो अर्थ है वो क्या है अहमादिशाक्षी जो अहंकार से लेकर के शरीर आदि जितने भी है सबके साक्षी उसको अहम कहा जाता है वेदांत यह अहम पदार्थ है और नित्य है वह अहम पदार्थ क्षणिक नहीं है क्यों कहते हैं नित्य ऐसा है सुसुप्त अपि भाव दर्शनार्थ सुसुप्ति में सारा जगत का लय होता है फिर भी वो अहम वहां अहम का भाव माने अहम तो दिखाई पड़ता है अस्तित्व है अहम का जागृत में अहम है स्वप्न में भी अहम है सुसुप्ति में भी हम है भाई गाढ़ निचरा में सोया ऐसा बोलता है जगने के बाद तो सुसुप्ति में जो अहंकार आदि नहीं है ना अहंकार है ना मन है ना बुद्धि है उसके दृष्टि में प्राण भी नहीं है जो सुसुप्ति में गया हुआ जो व्यक्ति होगा पहुंचा हुआ उसके दृष्टि में प्राण आएगी नहीं? नहीं अन्य की दृष्टि में वह प्राण होगा उसके शरीर में किन्तु जो सुसुप्ति अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसके अनुभव यह बताता है कि मेरे प्राण चल रहे हैं उसके दृश्य में तो प्राण भी नहीं होता जो सोया हुआ व्यक्ति के दृष्टि में कुछ भी नहीं होता वहां किंतु तो अहम होता है क्यों उठने के बाद बोलता है मैं सोया था ऐसा बोलता है तो सुषुप्त अपिभाव दर्शनार्थ सुषुप्ती में भी उसकी सत्ता देखी गई अहम की जहां विषय का बिल्कुल अभाव है कोई अभाव कोई विषय नहीं है जहां वहां भी अहम देखा गया तो यही मानना पड़ेगा जो जागृत स्वप्न में अहंकार मन बुद्धि आदि जो जो भी आते हैं ये सब का साक्षी होता है वो अहम पदार्थ अहम पदार्थ है साक्षी नित्यम नित्य है वो सुसुप्त अभी भाव दर्शनाथ सुसुप्ति काल में भी उसका सत्ता देखी गई किसकी अहम की सारे पदार्थ का तो अभाव हो जाता है सुसुप्ति में किन्तु अहम का अभाव नहीं होता वो वो चीज है अहम वेदांत का अहम वो है साक्षी ऐसा श्रुति भी यही बोलती है यह तो युक्ति से सिद्ध हुआ क्यों तो श्रुति भी कहती है क्या ब्रुते यजो नित्य श्रुति स्वयं श्रुति ब्रुते है श्रुति कहती है क्या कहती है और जो नित्य शासवो एम तो तो पुराणो ऐसा बोलती है श्रुति प्रथम परिषद में है उसी के ट्रांसलेशन है गीता में अजो नित्य शासवो तो पुराणो न हन्यते हन्य मान श्रुति भी यही कहती है ही माने अस्मात श्रुति ब्रुते क्या बोलती है अजो नित्य इति स्वयं स्वयं श्रुति ऐसा बोलती है कि अजन्मा है नित्य है आ, माने अहम पद के अर्थ को क्षणिक नहीं बताती है श्रुति और अनुभव से भी क्षणिक सिद्ध तो नहीं हुआ बाकी बागी दृश्यों में क्षणिक सिद्ध तो है अनुभव बता रहा है और श्रुति उसको नित्य बोलती है अहम पद के अर्थ को अजन्मा बोलती है इसलिए तत्प्रत्यगात्मा सदसद विलक्षण वही हमारी अंतरात्मा है जो जागृत स्वप्न सुसुक्ति तीनों में जो विद्यमान पाया जाता है जो हम कोई हमारा स्वरूप होता है ये हमारा स्वरूप नहीं है अभी दो घंटे के बाद गायब होना है इसने जब हम स्वप्न में जाएंगे ना ये तो रहेगा नहीं ना ये शरीर रहेगा ना ये मकान रहेगा हमारे सामने ये नहीं होते वहां दूसरा ही शरीर दूसरा ही मकान दूसरी दुनिया होती है और उधर से इधर आते हैं फिर ये दुनिया में होते है वो दुनिया गायब हो जाती है जब स्वप्न से जगे वो दुनिया गायब और स्वप्न में चले गए ये दुनिया गायब ये क्षणी गई प्रतिदिन जागृत लंबा लंबा बोलते हैं कुछ नहीं है लंबा कुछ भी नहीं है जितने स्वप्न की सत्ता उतनी जागृत की सत्ता है सीधी बात यही है लोग बोलते हैं जागृत लंबा है कहाँ लंबा है और उधर जाने पर खो गया यह है ही नहीं कहाँ है उस काल में और इधर आते हैं जब जागृत में तो वो खो जाता है बराबर है दोनों कोई कहते हैं जागृत लंबा है स्वप्न सोटा है लंबा है वो भूलता नहीं स्वप्न तो भूल जाते है। नहीं बोलता ये भी भूलता है है स्वप्न में जब जाते हैं तो ये भूला हुआ होता है उस टाइम बस बस यही तो ऐसा ही कुछ नहीं क्या करना है, है, नहीं करना सब प्रतिदिन ये भी खोता है वो भी खोता है ये भी दिखता है वो भी दिखता है दोनों बराबर है अगर विचार दृष्टि शो लेकर के देखें जागृत और स्वप्न में कोई अंतर नहीं होता वह कहेंगे नहीं यहाँ अर्थक्रिया का है अब पानी पीने से जल या प्यास बुझेगा अग्नि को सेकने से गरमाइश मिलती है और उसको नहीं है कैसे बोलेंगे एक प्रश्न उठता है यही है ना इसलिए वस्तु है एक प्रश्न उठता यह क्यों तत्त विषयों में तत्त अर्थक्रियाकारिता है पानी में प्यास बुझाने की शक्ति है आग में जलाने की शक्ति है और प्रकाश करने की शक्ति है और अन्नादि में क्षुदानिवृत्ति रूपी शक्ति है कौन सी शक्ति भूख निवृत्त हो जाता अन्न खाने से तो कैसे नहीं कहेंगे तो कहते देखो अर्थक्रियकारिता जो आपको यहां दिखाई दे रहे जागृत में स्वप्न में भी आप भूखे हों ऐसे अनुभव होता है कभी भूखे होते हैं होते हैं लेकिन काल का स्वप्न आज, आज, आज याद नहीं करता लेकिन जागरूक में हम जब हाँ। हो जाता है चला जाते हैं फिर काल हमको क्या काम करना है उठने का तो तो थोड़ा ये नहीं असले में इसका ज्यादा आप चिंतन करते हैं तो स्मरण वहाँ पर ज्यादा है इसका संस्कार थोड़ा दृढ़ संस्कार है इसका हाँ संस्कार दृढ़ हो जाता है वहाँ क्या हो है एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं तो इसके संस्कार मजबूत है उसके संस्कार थोड़ा कमजोर है बात इतनी है उसमें ध्यान नहीं देते हैं इसमें बड़े ध्यान देते हैं आप तो ध्यान देने वाले संस्कार को प्रबल कर दिया आपने क्या कर दिया तो स्मरण हुआ था वहां ध्यान कम देते हैं ये अंतर है सत्ता बराबर है इसमें कोई अंतर नहीं है वहां भी अर्थ क्रियाकारिता है भूखे हों स्वप्न में कोई व्यक्ति आपके सामने भोजन की थाली लाके परोस देता होता है इसे स्वप्न दिखते हैं आप खाते हैं और बोलता है और रोटी दू बोलता है बस बस पेट भर गया आप बोलते हैं वहां भी तृप्ति हो रही है वहां उस काल में तो इस काल के भूख उस काल के भूख में बराबर ही है तृप्ति कभी कभी क्या होता है खूब खा पी के गए हैं सायकाल खूब इडली डोसा भूक आपने शाम को अब सो गए अब उसमें भूखे पने अनुभव होता है ये ये अर्थ क्रिया क्रियाकारिता जो है ना पेट भरा हुआ तृप्ति वह कहा है तो उसका बेबिचार हो रहा है वहां पर भूखे पने का अनुभव होता है तीन दिन का भूखा हुआ ऐसा अनुभव होता है वहां खूब खाया है और सुबह उठता आए तो खट्टा खट्टा डगा इसमें खाया बहुत था <laughs> खट्टा डगार आता है सुबह उठते समय में पेट खुला हुआ मिलता है वहां भूखा होकर भी घूम रहा है ये विवाद बराबर है उसका अभाव इधर है इसका अभाव उधर है विचार से देखेंगे तो बराबर है ये कोई ज्यादा कुछ नहीं है, बराबर होता है हमने विचार नहीं किया केवल कि लोगों के बहकाने से बहकाव में आ गए जागृत लंबा है और सपना छोटा है हमने स्वयं ने विचार तो किया नहीं दोनों की तुलना करके विचार करेंगे तो कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं दिखता विचार किया नहीं लोगों ने जैसे बहका दिया हाँ ये तो सत्य है वो झूठा है ऐसे बिना विचार है यह सत्य है और वह झूठा है बस यही हुआ है विचार करेंगे दोनों झूठे में साबित होंगे अपने बुद्धि लगाएंगे ना जब हमने बुद्धि तो लगाई नहीं सुनी सुनाई मैं बस जैसे बहका है भेड़चाल भेड़ विचार किया इसलिए ऐसा हो रहा है विचार करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो कहते हैं अहम पदार्थ जो अहम पदार्थ का छानबीन कर आपने करना है क्या है या अहम तो कहते हैं अहमाधि साक्षी जो अहंकार से लेकर के बाह्य जगत तक धारा चलती अहंकार है बुद्धि है मन है इंद्रिय है शरीर है बाह्य विषय है ये सबका साक्षी जो होगा सबको जानता है जो जो अहंकार को भी जानता है मन को भी जानता है बुद्धि को भी जानता है इंद्रियों को जानता है शरीर को जानता है बाह्य विषयों को भी जानता है वो होता है वेदांत का अहम पदार्थ वो है वो साक्षी जिसको बोलते हैं नित्यम सुसुभत अभिभाव दर्शन क्यों वो ऐसा नित्य है वो पदार्थ अहम नित्य होता है अपना स्वरूप नित्य होता है क्यों सुसुभत भाव दर्शन दर्शनात्म सुसुप्ति में भी उसकी अस्तित्व दिखाई पड़ा किसका अहम का? मैं गाढ़ निद्रा में गया करके बोलता अपना अभाव नहीं बताता है सुसुप्ति जब जग जाता है व्यक्ति सो करके जब उठ के आता है सुसुक्ति से तो विषयों का तो अभाव बताता है उस काल में कुछ नहीं जाना क्या बोलता है मैंने कुछ नहीं जाना मैंने विषय का अभाव था इसलिए नहीं जाना विषय का अभाव बताता है अपने अभाव नहीं बताता मैं वहां था मैंने नहीं जाना मैंने नहीं जाना मैंने मैं तो था वहां तो इसलिए नित्य होता है वह सुक्ति के भी साक्षी है वो और श्रुति भी यही कहती है अजो नित्य श्रुति स्वयं कहा श्रुति भी यही कहते है अजो तो नित्य शासणो न हन्यते हन्य माने शरीर इत्यादि कठोपनिषद में कहती है अजन्मा कहती है और नित्य बोलती है श्रुति भी वो साक्षी अहम पदार्थ वो स्वयं ऐसा है तत्प्रत्यगात्मा सदसद विलक्षण वही अंतरात्मा है उसी को आत्मा समझो तुम हाँ सद सद विलक्षण जिसको सत से भी विलक्षण है और असत से भी विलक्षण है असत शब्द का अर्थ बंद्यापुत्र आदि से भी विलक्षण है बंद्यापुत्र जैसा भी नहीं और सत मे व्यावहारिक जो जगत है इससे भी विलक्षण है दोनों से विलक्षण है सदसत दोनों से विलक्षण तत्व है वो अहम ऐसा कहा आगे विकारीणाम सर्विकार वेत्ता नित्यो विकारो भवित्म समर्हति मनोरथ स्वक्ति विकार विद्यु विकारो समरहति भविर्नोरथ स्वक्तिनृष्टम सत्यु राम, शरीर राम सभी विकारी हैं, ये बिगड़ने वाले हैं विकृत होते हैं मन भी विकृत है तब आकार में जाता है बुद्धि भी विकृत हो जाती है शरीर भी विकृत है इंद्रियां विकृत हैं सब विकारी हैं ये विकार जिसमें हो उसको विकारी बोलते हैं ये विकार वाले हैं विकृति को प्राप्त होने वाले जितने पदार्थ हैं विकारीराम सर्व विकार वेत्ता सभी विकारों का जानने वाला ये आंख में खराबी आ गई विकार को जानता है शरीर में खराबी आ गई घाव चोट आ गया बिकार को जानता है भीतर तो जानने वाला यही है वो होता है साक्षी हम भिकारीराम जितने भिकारी पदार्थ आपके हैं जितने भी ये सारे भिकारी हैं, आग बिगड़ने वाली कान बिगड़ने वाला शरीर बिगड़ने वाला बिकृति भिकार वाले हैं सब मन भी ऐसे बुद्धि भी ऐसे ये जो भिकारी पदार्थ जितने आपके पास है उनके विकारों को जानने वाला सारे विकार को जानता है चाहे कहीं भी कुछ भी हो तुरंत जानता भीतर पता लग जाता है यहाँ ऐसा हो रहा है ये बिगड़ रहा है वो बिगड़ रहा है सब जानता है दूसरे को पता नहीं लगेगा वो जब तक नहीं बोलेगा किंतु स्वयं को पता लगे पेट दर्द हो पेट में बिकार हो गया वो जानता है वो पैर दर्द हो सिर दर्द हो कहीं भी हो शरीर में सूक्ष्म शरीर की गतिविधि सब जानता है तो सारे जो विकारी पदार्थ हैं उनके सभी विकारों को जानने वाला तत्व है वो है अहम वेदांत साक्षी साक्षार वो कैसा होना चाहिए सब विकारों को जानने वाला एक व्यक्ति ऐसा होगा नित्य होगा वो स्थाई होगा तभी तो सभी विकारों को जानेगा और अविकारो भवि तुम समर् वो विकार रहित तो होना चाहिए वो हो। कैसा होना चाहिए अभिकृत होगा वो सारे विकारों दि, दि, बान पदार्थों के विकार को जानने वाला जो वस्तु है वो अविकारी होगा तो होता है और कहा देखा ये कहते हैं देखो मनोरथ स्वप्न सुसुप्ति सुस्फुटम पुनः पुनर्दृष्टम असत्य में था क्या पुना हमारे शरीर का विकार कहाँ होता है विकृति होना रूपांतर हो जाना अभाव हो जाना विकार है कहते हैं देखो ये शरीर आदि जो है ना ये इंद्रिय हो शरीर हो मन हो बुद्धि हो सब भिकारी पदार्थ है कैसे पता लगता है कल एक मनोरथ काल चलता है आपका आप बैठे थे चुपचाप बैठे बैठे आप एक लहर आ गया मन में आप चल पड़े ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, होगा। बाहर के सूद बूद आपका पता नहीं होता उस काल में इतने तलिंदा आ जाती है जब लहर चलता है शेख सीधी की कहानी बोलते ना जो कोई ऐसा होगा कोई तो एक विषय आ गया सामने और उसके आगे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते आप जाते हैं तो कलाकार वृत्ति में पहुंच गए आप या देह गया भूल जाते हैं तो कौन आया गया कोई आवाज भी दे तो सुनाई नहीं पड़ता क्यों बहुत गहराई में चले गए आप किसी विषय को लेकर के जाते हैं होता है ऐसा उसको कहते हैं मनोरथ मन को दौड़ाना मनोरथ कहते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसे ऐसी हो वो कहानी एक सुनाते हैं जैसे एक भिखारी था कुछ भी नहीं था तो एक तुम्बी थी उसके पास तो वो घूमता घूमता एक दिन एक गौशाला में पहुंचा गौशाला वालों ने क्या दिया उसको दूध भर दिया तुम्बी में दो ढाई किलो दूध दे दिया उस भिखारी को अब दूध लेके आया रास्ते में आ रहा वो कुछ सोच कर उसको सोच शुरू हो गया क्या करना है इस दूध को पिया तो जाएगा नहीं इतना अकेला हूं और क्या करूं लाया लाया कुटिया में आ गया आने के बाद मैं दूध को इधर रखता तुम्हारी को और अरे थोड़ा लेट गया थक गया था थोड़ा लेट गया और धोखे से क्या हो पैर की तरफ वो तुम्हारी हो गई सोचा इतना दूध मेरे से पिया नहीं जाएगा मैंने मनोरथ कैसा जाता है क्या बढ़ता है दूध मिला हुआ है दो ढाई किलो मैं अकेला हूं ऐसा है मैं पीऊंगा ना इसको इसको दही जमा दूंगा अच्छा फिर बाजार में ले जाके बेचूंगा दही को दही बिक जाएगी फिर उसे एक मुर्गी लाऊंगा तो मुर्गी आएगी तो अंडे बहुत दे देगी होगा ही वो मन में मैंने लहर चलाना शुरू कर दी उसने अंडा दे देगी दे अंडा बेचते बेचते पैसे हो जाएंगे फिर एक बकरी लाऊंगा आगे बड़ी बहुत बकरी आएगी तो बच्चे बहुत देगी फिर वो बच्चों को बेचते बेचते पैसा ज्यादा हो जाएगा फिर एक गाय लाऊंगा फिर गाय बछड़े और बछड़ी बहुत दे देगी यही होगा दूध बेचूंगा मुर्गी लाऊंगा और मुर्गी से अंडे होते होते बेच करके बकरी बकरी से गाय उसके बाद बहुत धन हो जाएगा फिर विवाह आदि करूंगा और नौकर रखूंगा पैसे होने के बाद नौकर रहेगा बस ऐसा डूब गया वो तल्ली में है तल्ली छा गई ऐसा होगा ऐसा होगा जब मैं मालिक बनूंगा नौकर बहुत होंगे <laughs> इधर कुछ पता नहीं कहाँ क्या रखा है उसको भूल गया है <laughs> मालिक बन जाऊंगा नौकर बहुत होंगे किसी दिन मैं कहूंगा हे हम ऐसा कर वो मना करेगा तो लात मारूंगा उसके मारा ला। तो तुम उसको जला दूध जला गया जिसको कहते हैं मनोरथ हमारे जीवन में है माने कोई एक विषय को लेकर के किसी समय में हम सभी की स्थिति हुई है तो कहानी है हमारी स्थिति भी ऐसी है कभी कभी मन ऐसे गहराई में जाता है कोई एक विषय को बिना मतलब शाखा प्रशाखा बनाता रहेगा रात भर नींद नहीं ऐसे भी दिन काटा होगा सभी ने काटा होगा आता है इसको कहते हैं मनोरथ मनोरथ में देखा और स्वप्न में देखा सुसुप्ति में देखा स्पष्ट है यह पुनर्पष्टम असत्व ये तय यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये तयु दोनों का अभाव देखा है मनोरथ काल में भी शरीर का शुद्ध बुध होता नहीं है हाँ। और स्वप्न में भी यह जाग्रत शरीर जाग्रत इंद्रिया सब का अभाव और सुसुप्ति में तो स्वप्न जागृत सबका अभाव फूल सूक्ष्म शरीर का पष्ट देखा है पुनर् पुनर्दृष्ट और सबको ये तयोग तयो शरीर दोनों शरीरों का अभाव देखा है अभाव देखा किसने देखा हमने देखा yes. ये शरीर का अभाव फूल शरीर का भी और सूक्ष्म शरीर का भी अभाव देखा मनोरथ काल में हमें शोधबूध होता नहीं तो शरीर का अभाव स्वप्न में यह शरीर का अभाव जागृत में स्वप्निय शरीर का अभाव और सुसूप में सभी शरीरों का अभाव हमने देखा है ये हैं तो इन विकार माने विकृति माने परिणाम को प्राप्त होने वाले कभी होना कभी न होना ऐसे हैं ये तो इसके साक्षी हम हैं वही वेदांत का हम होता है ऐसा बतलाया समय हो गया है मेरा ओम पूर्णमद